कितने वर्ष लगेंगे जंगल जाना लकड़ी काटना भोजन बनाना सफाई करना जानवर चराना गुरु ने कहा कुछ कहा नहीं जा सकता निर्भर करता है कि कब तुम तैयार होगे जब तैयार हो जाओगे तभी वर्ष भी लग सकते हैं कभी कभी जन्म भी लग जाते हैं उसी वक्त ने कहा चलिए ये तो जाने दीजिए ये मुझे जस्ता नहीं गुरु होने में क्या करना पड़ता है तो उस गुरु ने का गुरु होने में कुछ नहीं जैसे मैं यहां बैठा हूं वैसे बैठ जाओ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 तभी तुम इस योग हो सकोगे कि अपने से के कर सको। किसने, तुम्हारा स्नेह भी फ और जब तुम अपने से बड़े के कर सकों और अपने से के कर सको, तो दोनों के मध्य में प्रेम की घटना घटती अन नहीं घटती तभी तुम अपनी पत्नी को प्रेम कर सकोगे अपने पति को प्रेम कर सकोगे उस प्रेम में बड़े फूल खिलेंगे बड़ी सुगंध होगी उस प्रेम में बड़े संगीत का जन्म होगा ये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 ईश्वर के प्रति संपूर्ण अनुराग का नाम भक्ति ऐसा है हिंदी में जगह जगह अनुवाद किया जाता है मूल ज्यादा साफ है अनुवाद कहता है ईश्वर के प्रति संपूर्ण अनुराग का नाम भक्ति मूल कहता है साफ परा अनुरक्ति परा वो जो तीन प्रीतियां थी उनका नाम है अपरा श्रद्धा प्रेम स्नेह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 जिसने स्वयं को नहीं जाना वो परमात्मा को कभी भी नहीं जान सकेगा मेरे पास लोग आते हैं वह कहते परमात्मा को जानना है। मैं उनसे पूछता हूं तुम स्वयं को जानते स्वयं को बिना जाने कैसे परमात्मा को जानोगे कण से तो पहचान करो फिर विराट से करना